मुंडकोपनिषद द्वितीय मुंडक प्रथम खंड प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में अपर विद्या का स्वरूप और फल बतलाया तथा उसकी तुक्षता दिखाते हुए उससे विरक्त होने की बात कहकर परविद्या प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाने को कहा अब पर विद्या का वर्णन करने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं तदैत यथा सुदीपता पावका स्फुंगा सहस्रश प्रभुंते स्वूप तथाक्षराधा सौम्य भावा प्रजाते तैवा हे प्रिय वह सत्य यह जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के समान रूप वाली हजारों चारियाँ नाना प्रकार से प्रकट होती हैं उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं दिव्यो शुरता पुरशाभ्य अपराशम शुभ्रो याक्षरा परतः पर निश्चय दिव्य दिव्यपूर्ण पुरुष आकाररहित समस्त जगत के बाहर और भीतर भी व्याप्त जन्मादि विकारों से अतीत प्राणरहित मनरहित होने के कारण सर्वथा विशुद्ध है तथा इसीलिए अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ है एतस्माद् जायते मन सर्वेन्द्रिया चम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विस्तारणी इसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन अंतकरण समस्त इंद्रिया आकाश वायु तेज जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी ये सब उत्पन्न होते हैं अग्निमरधा चक्षुष चंद्र सूर्य दिशा वाग विवृताे वायु प्राणो हृदय विश्वम पद्याम पृथ्वी सर्वभूतांतरात्मा इस परमेश्वर का अग्नि मस्तक है चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं सब जिसाएं दोनों कान हैं और विस्तृत वेद वाली है तथा प्राण वायु प्राण है जगत हृदय है इसके दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है यही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है तस्माद् तस्मा सधो यश सूर्य सोमात्जन्य ओषधया पृथिव्या सिंचति योषिताजापुर संप्रसूता उससे ही अग्निदेव प्रकट हुआ जिसकी समिधा सूर्य है उस अग्नि से सोम उत्पन्न हुआ सोम से उत्पन्न हुए और से वर्षा द्वारा पृथ्वी में नाना प्रकार की उत्पन्न उत्पन्न हुई, औषधियों के हुए विर्य को पुरुष स्त्री में सींचता है सिंचन करता है जिससे संतान उत्पन्न होती है इस प्रकार उस परम पुरुष से ही नाना प्रकार के चराचर प्राणी नियम पूर्वक उत्पन्न हुए हैं तस्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सर से यजमान लोका सोमो ये यू उस परमेश्वर से ही ऋग्वेद की ऋचाएँ सामवेद के मंत्र यजुर्वेद की श्रुतियाँ और दीक्षा तथा समस्त यज्ञ क्रतु एवं दक्षिणाए तथा संवस्वरूप काल यजमान और सब लोक उत्पन्न हुए हैं जहाँ चंद्रमा प्रकाश फैलाता है और जहाँ सूर्य प्रकाश देता है तस्माचै बहुदा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणपानी तपस््र सत्यम ब्रह्मचर्य विधि तथा तो उसी परमेश्वर से अनेक भेदों वाले देवता लोग उत्पन्न हुए साध्यगण मनुष्य पशु पक्षी प्राण अपान वायु धान जव आदि अन्न तथा तप श्रद्धा सत्य और ब्रह्मचर्य एवं यज्ञ आदि अनुष्ठान की विधि भी ये सब के सब उत्पन्न हुए हैं सप्तप्राणा प्रभुति तस्मा सप्ता सप्तः सप्त इमे लोका जय सूचर प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त उसी परमेश्वर से सात प्राण उत्पन्न होते हैं तथा तो अग्नि की काली कर, कराल करी आदि सात लपटे सात विषय रूपी संविधाएँ सात प्रकार के हवन तथा तो ये सात लोक इंद्रियों के सात द्वार उसी से उत्पन्न होते हैं जिनमें प्राण विचरते हैं हृदय रूप गुफा में सहन करने वाले ये सात सात के समुदाय उसी के द्वारा सब प्राणियों में स्थापित किए हुए हैं अतः समुद्रदरिय सर्वे स्वादंते सिंधव सर्वरूप अतच्च सर्वा औषधयो रसूत चंतरात्मां इसी से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं इसी से प्रकट होकर अनेक रूपों वाली नदियाँ बहती हैं तथा इसी से संपूर्ण औषधियाँ और रस उत्पन्न हुए हैं जिस रस से पुष्ट हुए शरीरों में ही यह सब का अंतरात्मा परमेश्वर सब प्राणियों की आत्मा के सहित उन उनके उन उनके हृदय में स्थित है पुरुष ए, ए वेद विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृतमेतो वेद निहित गुहायां सौ विद्याग्रंथि विकृति है सौम्य तप कर्म और परम अमृत रूप ब्रह्म यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है हे प्रिय इस हृदय रूप गुफा में स्थित अंतर्यामी परम पुरुष को जो जानता है वह यहाँ इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या गांठ को खोल डालता है प्रथम खंड खंडसमा